Oh ंतर यात्रा साधक चौबीस घंटों में से कुछ समय ध्यान के लिए निकालता है गृहस्थी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी बच्चा हो वृद्ध हो वो दिन भर ध्यान में बैठा रहे ऐसा संभव नहीं है वो अपने ध्यान के काल को पांच दस मिनट से पढ़ाते हुए कुछ घंटों तक कर सकता है कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए लगभग पूरे समय ध्यान कर सकता है पांच घंटे आठ घंटे दस घंटे अथवा कोई और अधिक किंतु दिन भर वो ऐसा नहीं कर सकता कुछ व्यक्ति पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा अच्छी तरह ध्यान कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद में ध्यान की स्थिति बिगड़ जाती है ध्यान नहीं लग पाता बन पाता कोई आधा घंटा कोई एक घंटा कोई दो घंटा जो घंटा दो घंटा भी बैठते हैं उन्हें कहें कि आप तीन घंटे बैठिए चार घंटे बैठिए छह घंटे बैठाएं, कोई कोई कर सकता है नहीं तो स्थिति उसकी चली जाती है प्रारंभिक व्यक्ति के लिए तो दिन भर ध्यान करना संभव ही नहीं है उसके लिए तो आधा एक घंटा बैठना भी कठिन पड़ता है तो बाकी के समय क्या करेगा कुछ न कुछ कर्म करने होंगे अपनी आजीविका के लिए परिवार के पालन के लिए समाज राष्ट्र के लिए अपने शरीर के लिए कुछ भी उसको करना होता है एक तरफ हम कहें एक कर्म हमारे बंधन के कारण है क्योंकि कर्मों के अनुसार ही हमें शरीर और अन्य साधन बुद्धि आदि मिलते हैं विभिन्न शरीर विभिन्न परिवार मिलते हैं ये शरीर बंधन का कारण कर्मों के आधार पे मिलता है कर्मों के बिना हम रह नहीं सकते और कर्म करते रहेंगे तो बंधन होता रहेगा ध्यान हम इसलिए कर रहे थे कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं। एक तरफ ध्यान काल में जन्म मरण के चक्र से छूटने का लक्ष्य मुक्ति प्राप्ति का लक्ष्य और दूसरी तरफ फिर हम बहुत से कर्म करते हैं थोड़ी सी देर सफाई करें और फिर दिन भर कचरा बिखेरते रहें उद्देश्य है सफाई का और कचरा भी हम ही बिखेर रहे हैं तो दोनों में तालमेल नहीं बनता क्या करें मुक्ति कैसे होगी जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे कैसे और यदि वो ये सोचे कि कर्म चूंकि बंधन का कारण है इसलिए मैं छोड़ देता हूं जैसा कि बहुत से लोग करते भी हैं कमाना छोड़ देंगे परिवार छोड़ देंगे सामाजिक कार्य छोड़ देंगे फिर भी अपने से संबंधित कर्म तो उन्हें करने ही होते हैं भोजन वस्त्र आदि भी किसी न किसी से तो लेना ही पड़ेगा आएगा कहां से बिना उसके जीवन नहीं चलेगा तो अपने कर्म भी तो कुछ ना कुछ खाना पीना सोना तो करना ही होगा तो कर्म से तो कोई पूरी तरह बच ही नहीं सकता कर्म तो करने पड़ेंगे और दूसरी तरफ कर्म से हमें भय भी लग रहा है वो बंधन का कारण बनेंगे तो क्या किया जाए कुछ लोग तो इस विषय पर विचार ही नहीं करते थोड़ी देर ध्यान साधना में बैठ गए ईश्वर का स्मरण कर लिया और कर्तव्य पूरा हो गया अब दिन में कुछ भी करेंगे औरों की तरह ही जो ध्यान नहीं करते हैं भक्ति नहीं करते हैं उसी तरह से लेन देन झूठ छल कपट शोषण अन्याय अत्याचार विषया शक्ति सांसारिक सुखों को पाने के लिए भागना दौड़ना वैसा का वैसा ही करते रहते हैं लेकिन जो कुछ गंभीर साधक होते हैं उनके लिए ये बड़ा प्रश्न उठकर खड़ा होता है तो या तो वो कर्म को छोड़ते या फिर एक दूसरा उपाय उनको सुनाई देता है कि हमें निष्काम कर्म करने चाहिए कर्म तब बांधता है जब उसमें सकामता होती है आज यजिके बात के प्रवचन में शोपनिषद का दूसरा मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र यही आप सुन रहे थे उसका अंतिम भाग है न कर्म लिप्यते नरे मनुष्य को कर्म लिप्तर नहीं करते प्रारंभ में कहा कुर्वन एव यह इस संसार में कर्म करते हुए ही कुर्वन एव कर्माणी कर्मों को जिजी विषेत जीने की इच्छा करें शतम् समाह सौ वर्ष तक सौ वर्ष तक दीर्घायु जीने की इच्छा करे कैसे कर्म करते हुए ही वेद का आदेश है ईश्वर का आदेश है ईश्वर जानता है कि कर्म करते हुए ही जिएगा तो मुक्ति को पा सकेगा एवं तोई नान्य चेतावनी दे रहा है जागरूक कर रहा है और कोई उपाय ही नहीं है तो करने ही पड़ेंगे लेकिन चिंतित मत हो ना कर्म लिप्य ते नरे ये कर्म लिप्त नहीं होता है तो फिर ये जन्म मरण कैसे हो रहे हैं यदि कर्म लिप्त नहीं हो रहा है तो क्यों कोई किसी परिवार में जन्म लेता है क्यों किसी का शरीर ऐसा है क्यों किसी की बुद्धि ऐसी है जन्म से वर्तमान के पुरुषार्थ से जो भिन्नता है या आलस्य प्रमाद के कारण व्यसनों के कारण से जो भिन्नता है वो तो समझ में आती है लेकिन पिछले जन्म से जन्म के प्रारंभ में ही जो हो रहा है उसका कारण पिछला जन्म में कुछ और यही हम सुनते समझते हैं कर्म के कारण से बंधन होता है अच्छे कर्म करने चाहिए तो जो कर्म को बंधन मानते हैं वो कहते हैं आप चाहे बुरे कर्म करो चाहे अच्छे कर्म करो बंधन तो होगा ही आप चाहे लोहे की सांकल बांधो या सोने की बंधन तो होगा ही इसलिए कर्म को छोड़ देना है वेद का संदेश है बिना कर्म के रह ही नहीं सकते और कर्म करने ही पड़ेंगे और साथ में कहा कर्म लिप्त नहीं होता तो लिप्त कैसे हो रहा है कर्म कर्म के अनुसार ये जन्म क्यों मिल रहा है इसका अभिप्राय है कर्म के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है जो हमें लिप्त कर देता है और वो है कर्म के साथ जुड़ी हुई हमारी कामना किस उद्देश्य से ये कर्म हम कर रहे हैं कामना से युक्त होके कर्म करना ये सकाम कर्म कहलाएगा और कामना नहीं हो तो उस कर्म को कहेंगे निष्काम कर्म कामना को हटा करके कर्म करने का प्रयास करें तो कर्म बंधन को देने वाले नहीं होंगे तो व्यक्ति फिर सारी कामनाओं को हटा देता है हटाने का प्रयास करता है और निष्काम कर्म का अर्थ क्या लेगा कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए यदि कामना है तो वो सकाम कर्म होगा और बंधन का कारण बनेगा जब कोई वैदिक धर्मी साधक जीवन का लक्ष्य मुक्ति को बताएगा फिर वो कहते हैं कि मुक्ति की कामना तो आप में है।, है तो ये जो साधना या अन्य कर्म कर रहे हैं ये सकाम कर्म हुए या निष्काम कर्म आप ईश्वर को पाना चाहते हैं ईश्वर के आनंद को पाना चाहते हैं ते कामना ना हुई ते तो सकाम कर्म हो गया इसलिए ईश्वर और भुक्ति की भी कामना नहीं करनी चाहिए एक विचार विचारधारा बन गई स्वामी दयानंद जी ने इसमें बहुत स्पष्ट किया ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सांसारिक सुख और सुख साधनों को पाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म है उपनिषद में भी इस संदर्भ में आता है आप्त काम, ब्रह्म काम निष्काम जो ब्रह्म की कामना को लक्ष्य रख के कर्म करता है वो निष्काम कर्म कहलाते जो व्यक्ति ये कहते हैं बिना किसी कामना के साधना करें तो बिना कामना के तो जीवन जीना ही संभव नहीं है कामना तो प्रत्येक में है जो निष्काम की बात कर रहा है उसमें भी कामना है बिना कामना के वो गतिविधि भी नहीं कर सकता पानी पीने भी जाता है तो कामना है मलिन वस्त्र उतार के धोता है नए वस्त्र धारण करता है तो भी कामना है तो बिना कामना के हम नहीं जी सकते कोई छोटा भी कर्म नहीं होगा तो समस्या फिर जो कि बनी रह गई कर्म के साथ जब बंधन को जोड़ा तो देखा सकामता और निष्कामता ये भेद हो रहे हैं सकामता से बंधन और निष्कामता से मुक्ति जब निष्कामता को करने चले तो अनुभव में आया कि बिना कामना के तो कुछ हो ही नहीं सकता तो यदि निष्कामता कामना रहितता संभव ही नहीं है तो उसका उपदेश भी व्यर्थ है असंभव का उपदेश नहीं होता उसको करने के लिए नहीं कहा जाता लेकिन चूंकि निष्कामता की बात कही गई है तो उसका तात्पर्य है जो हो सकता है ऐसा कुछ है और वो एकमात्र यही है कि मुक्ति ईश्वर की प्राप्ति को लक्ष्य बना के इच्छा करके जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम है और सांसारिक सुख सुख साधनों के लिए जो किया जाता है वो सकाम है इस आधार पर कर्म का बंधन और बंधन का न होना ये निर्भर करता है ध्यान से हम अपने को मुक्त करना चाहते हैं और नए कर्म भी आवश्यक करते हुए उनसे बंधन प्राप्त न हो उसके लिए निष्कामता चाहते हैं और सकामता की परिभाषा में ये देखा कि सांसारिक सुख सुख साधनों को पाना सकामता है तो इस निष्काम को करते हुए निष्कामता को रखते हुए फिर क्या हम कभी भोजन को नहीं चाहेंगे वो भी तो भौतिक वस्तु है क्या हम वस्त्र को और मकान को नहीं चाहेंगे वो भी तो सुख और सुख के साधन है जो सकाम कर्म कर रहा है वो भी भोजन वस्त्र आदि को चाह रहा है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है और प्राप्त कर रहा है और जो निष्काम कर्म के लिए प्रवृत्त है वो भी इन्हें कर रहा है और बिना इन साधनों को पाए साधना नहीं हो सकती जीवन भी नहीं चल सकता तो फिर ये कैसे निष्कामता हुई यहां साधक को एक छोटी बात ही और समझनी है सकाम व्यक्ति जब धन संपत्ति चाहता है तो वो सांसारिक सुख को अंतिम लक्ष्य मान करके चाहता है और निष्काम साधक जब इन धन संपत्ति या भोजन आदि को चाहता है तो उनको अंतिम लक्ष्य मानते हुए नहीं चाहते इनको साधन के रूप में स्वीकार करता है साध्य के रूप में नहीं स्वीकार करता सकाम व्यक्ति भी सांसारिक वस्तुओं को चाहता है लेकिन उसका साध्य वही होता है वो इन साधनों को साधन के रूप में नहीं साध्य के रूप में देखने लगता है उनसे प्राप्त होने वाले सुख को साध्य के रूप में देखता है और आध्यात्मिक व्यक्ति इन वस्तुओं के लिए प्रयत्नशील दिखता हुआ भी उनको संग्रहित करता हुआ भी उनका उपभोग करता हुआ भी उन्हें मात्र साधन मानता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो व्यवहार में बहुत अधिक अंतर दिखाई नहीं देगा जो अधार्मिक व्यक्ति हैं दुष्ट हैं अधर्म करते हैं वहां तो अंतर दिखाई देगा लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति है वो भी उसी तरह उचित आहार विहार कर रहा है शरीर को स्वस्थ रखने वाला भौतिकवादी और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी शरीर को स्वस्थ रखने वाला वैसा ही खान पान करता है वहां अंतर दिखाई नहीं देगा किंतु अंदर मानसिक भिन्नता बहुत अधिक है और यह सारा अध्यात्म मन के स्तर पर ही चलता है वहीं हमें परिवर्तन करना है वो आंतरिक परिवर्तन ही मुख्य परिवर्तन है परमात्मा ने ये सृष्टि इसीलिए बना के दी दिए भोग और अपवर्ग के लिए ये दृश्य बनाया है संसार बनाया है ये भोग भी इसलिए कि इससे अपवर्ग की प्राप्ति हो सके भोग तो सकाम व्यक्ति भी करेगा और निष्काम व्यक्ति भी करेगा किंतु निष्काम व्यक्ति भोग को भोगते हुए भी अपना परीक्षण करना चाहेगा उसका लक्ष्य है कि मैं इन भोगों को थोड़ा देख लू समझ लू ताकि मैं इससे ऊपर चला जाऊं अभी यह विषय मुझे आकर्षित करते हैं ऋषियों ने कहा कि यह हानि का रखें, छूट मेरे से ये रहे नहीं है तो इनको थोड़ा और समझ लो लेकिन लक्ष्य बना रहेगा ईश्वर की प्राप्ति और उस अनुभव को करते करते यदि साधक की तरह भोग रहा है तो वो बैराग्य में अवश्य जाएगा उसको विवेक अवश्य होगा यदि ईश्वर मुक्ति लक्ष्य नहीं है तो भोगों को भोगते हुए भी अधिकांश को विवेक पैदा नहीं होगा वहीं फसा रहेगा और विवेक नहीं होगा तो वैराग्य भी नहीं होगा वहीं अटका रहेगा ये दो यात्रियों में भिन्नता होती है यदि हम साधक हैं तो कितना भी दोष हमारे से होगा कितनी भी विषय शक्ति हमारे में कभी उभर जाएगी तो भी हम उससे पार जाएंगे और यदि लक्ष्य नहीं है ठीक और इस संसार में गए भोगा तो वहीं फंसते चले जाएंगे तो आज की अंतरयात्रा में आप सभी को अपने मन को टटोलना है मैं जो कर्म कर रहा हूं वो सकाम है या निष्काम है कौन से कर्म सकाम हैं और कौन से मेरे निष्काम हो गए हैं सकामता है तो कितनी है किन विषयों में सकामता अधिक है और किन में निष्कामता है मैं धर्म के परोपकार के कार्य करता हूं वहां भी सकामता है या निष्कामता है घर परिवार का पालन करता हूं वहां भी सकामता है या निष्कामता है व्यक्तिगत दिनचर्या व्यक्तिगत विषयों का उपयोग सांसारिक वस्तुओं का उपभोग वो सकामता से कर रहा हूं या निष्कामता से कर रहा हूं बहुत सारे विषय हैं ये केवल सकामता निष्कामता भी पंद्रह मिनट के लिए हमें बैठना है आसन लगा लीजिए नेत्रों को बंद कर ले परमात्मा का स्मरण व्यक्तिगत उपभोगों पर केंद्रित हूं मैं जिन जिन साधनों का भौतिक वस्तुओं का उपयोग करता हूं उनमें सकामता है या निष्कामता और यदि ये हैं तो कितने कितने एक मोटा आकलन करें प्रारंभ में ही शीघ्र निर्णय ना कर लें कि मेरे तो सारे कर्म सकाम हैं सकाम हों तो भी एक एक या कुछ वस्तुओं उपभोगों पर अपने को केंद्रित करते हुए उन्हीं में देखें खाना पीना वस्त्र आभूषण मकान गाड़ियां मैं इनका उपभोग प्राकृतिक सुखों के लिए करता हूँ या ईश्वर की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न उपभोगों पर क्रमशः विचारते चले जिन वस्तुओं और उपभोगों के प्रति यह भाव उभरे कि इनका उपयोग मैं निष्काम रहकर करता हूं तो वहां ये विचारें कि इनका उपयोग उपभोग ईश्वर की प्राप्ति में कैसे किस रूप में सहायक है सकामता को पकड़ न पाने के कारण निष्कामता की प्रती हो सकती है यदि उस निष्कामता का निष्काम उपभोगों का संबंध ईश्वर प्राप्ति में जुड़ रहा है तब तो निष्कामता है यदि उन निष्काम उपभोगों को ईश्वर प्राप्ति में सहायक नहीं देख पा रहे हैं तो वहां सकामता अब अवश्य मिलेगी उस सकामता को पकड़ना है जिन उपभोगों को करते हुए निष्कामता प्रतीत हो रही है उन उपभोगों का संबंध ईश्वर प्राप्ति में जुड़ रहा है उनमें भी से विचारें यदि ये उपभोग मैं नहीं करूं तो क्या मुक्ति प्राप्ति में बाधा आएगी यदि इन साधनों का उपयोग न करूं तो क्या मुक्ति प्राप्ति में बाधा आएगी यदि उस उपभोग के बिना मुक्ति संभव नहीं है तो हम कह सकते हैं इनका उपभोग मैं निष्काम रूप से कर रहा हूं जिन उपभोगों को करते हुए मुक्ति में सहायता तो दिख रही है किंतु उन उपभोगों के न करने से मुक्ति में कोई बाधा भी नहीं दिखाई देती तो वहाँ सकामता ढूंढने पर मिल जाएगी अब व्यक्तिगत उपभोगों से दूसरा क्षेत्र पकड़ें अपने परिवार को ले लें अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को ले लें उनके साथ जो मैं व्यवहार कर रहा हूं वह लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सांसारिक सुखों के लिए कर रहा हूँ अथवा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति के साथ किए जा रहे भिन्न भिन्न व्यवहारों को एक एक करके ले सकते हैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों को एक एक करके ले सकते हैं एक एक करके धीरे धीरे निरीक्षण करना होता है आप सामाजिक दृष्टि से देखें मैं जो समाज या राष्ट्र का कोई कार्य कर रहा हूं सेवा कर रहा हूं परोपकार कर रहा हूं उसके पीछे मेरा क्या लक्ष्य है सांसारिक सुख साधनों की प्राप्ति यश की प्राप्ति अथवा ईश्वर की प्राप्ति के साधन के रूप में मैं इन्हें कर रहा हूं जिस भी सामाजिक सेवा राष्ट्र सेवा का कार्य हम कर रहे हैं उन उन पर दृष्टिपात करें रे से रुकेंगे ओम का उच्चारण ओम सा निरीक्षण आपने किया इसके लिए बहुत समय की अपेक्षा है हमारी भिन्न भिन्न कर्मों में अलग अलग प्रकार से बहुत सारी सकामता जुड़ी रहती है क्योंकि हम सकाम कर्म करते ही रहे हैं करते ही रहे हैं इसलिए उसकी विविधता और बहुलता है इस तरह बैठ के भी हम देख सकते हैं किंतु ये उसका छोटा रूप है इस तरह बैठ के जब हम अपने को देखने रखते हैं अंतर यात्रा करके समझने रखते हैं विषयों को फिर इसका वास्तविक क्षेत्र हमारा व्यवहार काल बनता है और फिर साधक अपने कर्मों को करता हुआ मन में यह सदा ध्यान में रखता है कि सकाम तो नहीं हो रहा है कितनी निष्कामता मैं कर पा रहा हूं संस्कार वशात सकामता उभर रही है तो उसको ढीला करता है छीन करता है फिर उभरती है तो फिर ठीक करता है ये आंतरिक कार्य चलता रहेगा साधक की साधना केवल थोड़ी सी सुबह की दिनचर्या आसन प्राणायाम उतने मात्र तक देखी जाती है और हम भी वहीं तक समझ लेते हैं वो भी साधक की दिनचर्या का एक भाग है किंतु साधक का कार्य इस दिन में विविध कर्मों को करते हुए चलता रहता है चलाना ही होता है नहीं तो केवल कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ गए और भर इसका कोई विचार नहीं किया पूरी तरह इसको विस्मृत करके कर्म करते रहे अधिक प्रगति नहीं होगी बहुत कम होगी और इसी कारण बहुत सारे साधक कहते हैं कि इतने साल हो गए ध्यान साधना करते लेकिन उतनी प्रगति नहीं हुई जो ध्यान साधना को अच्छी तरह करेगा उसको कोई दूसरा बताए या ना बताए दिन में भी इस पर विचार करने ही लगता है करेगा ही करना ही होता है सकामता निष्कामता की स्पष्टता आपके सामने आ गई होगी अब धीरे धीरे इसे अपने आंतरिक कार्य के रूप में हमें लेना है ध्यान साधना हम थोड़ी देर कर सकते हैं बाकी समय तो हमें कर्म करने पड़ेंगे लेकिन हम उन कर्मों को भी साधना में बना सकते हैं वो कर्म भी हमारी साधना बन जाएंगे सकामता को हटाकर निष्कामता लाने की साधना और ऐसा करते हुए हम इस पथ पर शीघ्रता से पढ़ पाएंगे प्रारंभ में यह भी कठिन प्रतीत होगा लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करें फिर नहीं कर सकते कोई बात नहीं धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा और जिस प्रकार व्यापारी कितना भी व्यापार करे लेन देन करे उसके मन से धन का कमाना कभी हटता नहीं है वो बोले या ना बोले अंदर वो ही मूल भाव रहेगा इसको देना है इसको लेना है इससे ये लाभ होगा ये कमाई होगी बना ही रहेगा छुटता ही नहीं है ऐसे साधक के मन में भी ये भाव आएगा कर्म करते समय नहीं आता है तो आगे और पीछे वो सोचेगा उस दिन नहीं सोच रहा है तो आगे किसी दिन सोचेगा आएगा अवश्य और इसको हमें विस्तृत करना है तीन बार ओम का उच्चारण हो